Okay. तेर अंतकर्णम सर्वे ये श्लोकों देखो 20 नंबर में ते ही रंतकर्णम सर्वे वृत्ति भेदन तद्विधा ते ही सर्वे ही अंत पांच भूत के समस्ती सत्वांश से, से अंतकर्ण बनता है तृत्ति तो भेदन द्विधा वृत्ति भेद से दो प्रकार विमर्श रूप माना है और निश्चय आत्मी का बुद्धि है टीका में ते ही सत्वांश ही सह भीचों नहीं ये ही सत्वांश से सर्वे ही सत्वांश पांच के सिल करके सम्भु मिलकर के वर्तमान ही मिलकर के पांच सत्वांश से मिल गए उनसे अंतकरणम की उत्पत्ति होती है अंतकरण क्या है मनोबुद्धि उपादान भूतम मनोबुद्धि का उपादान कारण है वही में मनोबुद्धि द्रव्यम उपजाय अंतकरण द्रव्य उत्पन्न होता है इसी अनुसंग उपजायती का संबंध है तसे निमित अंतकरण का भेद बताते एक अंतकर्ण होने पर भी अंतर्गत वृत्ति को लेकर के भेद कहते संमितमित के साथ किस कारण दो हुआ वृत्ति भेदेन तद्विथा वही अंतकरण दो प्रकार है वृत्ति भेदेना वृत्ति है अंतकरण का परिणाम अंतकरण के परिणाम भेद से वे अंतकर्ण दो प्रकार है तद्विथा तद अंतकर्ण तत्प से अंत लेना वृत्ति भेदन कार परिणाम भेदना अंतकर्ण के परिणाम को वृत्ति कहते वृत्ति का कहाणाम भेदन द्विधा द्विधा शब्द प्रकारम। दो प्रकार अंतकर्ण से ति प्रकारम दो प्रकार हे वृत्तिदमे दर्शयती वृत्ति के साथ दिखाते मनो विमर्श रूप से मनो विमर्श रूप विमर्श रूप विमर्श संशयात्मिक वृत्ति संशयात्मक संशयात्मा वृत्ति सा वृत्ति संशयात्मिक संशयूप वृत्ति मन कहते रूपम्यस्य कहतेम किया पर आत्म का स्वरूप तो निश्चय का। आत्मा आत्मा स्वरूप निश्चय स्वरूप जिसका यहायात्मिक वृत्तिश्चयात्मिक बुद्धि <laughs> निश्चय रूपवृत्ति को बुद्धि कहते असंशय रूप वृत्ति को मन कहते श्लोक बोला कही क्रम प्राप्ता रजुवंशा प्रत्येकम असाधारण कार्याणी आह क्रमश प्राप्त हुए रजवंश के प्रत्येक असाधारण कार्य सत्वंश के कार्य तो कह दिया रजुवंश के कार्य प्रत्येक असाधारण कार्य पहले कहते हैं रजोंश पंचभस्ते क्र कर्मेंद्रििया व्क्यूपू जगी जवंशी तेजाम आकाशादि का पांच भूत है तो पंचभि रजवंशी प्रत्येक रजवंश से पांच होगी रजवंश है रजवंश से क्रम से कर्मेन्द्रिया जग्ञरे क्रमश कर्मेन्द्रिया कर्मेन्द्रिय उत्पत्ति हुई पांच कर्मेन्द्र क्रम से तो वाघ पानी, पाद पाई उपस्थ अभिधान नाम जिनका ऐसा अभिधानी जग्गी जग्णी, जज्ञियाते जज्ञरे उत्पन्न हुए लिटकर्णी वाघ इंद्रिय आकाश से पानी इंद्रिय वायु से पाद पाद्रिय तेज से और पायु उपस्थ में कहीं कहीं से कहते पायु इंद्र को जल से उपस्थ इंद्रियो को पृथ्वी से और कहीं कहीं उपस्थ इंद्रिय जल से पायु इंद्र पृथ्वी से तो यहां द्वंद्व करने के लिए पहले पायु रख दिया उपस्थित रख दिया ऐसा कोई कहते हैं ऐसा होने से क्योंकि में कहा गया है जल से पायु इंद्र पृथ्वी से इसे उत्पन्न हुए और कहीं कहीं इसे भी मानते है पाय इंद्र को जल से और उपस्थित इंद्र को पृथ्वी से इसे भी कहीं कहीं कहा गया है मतलब टीका में तेम त्रबी दादेना मेरे आकाश अभी पांच होते के पंचभी रजवंश ही पांच होते के पांच रजवंश होगा पंच भी रजवंश ही रजवंश पांच है रजो भाग ही रजवंश का था रजो भाग भूत तम प्रधान प्रकृति से भूतों की उत्पत्ति हुई तम गुण प्रधान है सप्तुण तो भी है रजगुण भी है तो रजो भाग से तू उपादान भूते ये उपादान कारण है कर्म इंद्रियों का राग पाणीपाद पाई उपस्था विधानी राग पाणी पाई उपस्थ है नाम जिनका इतना नाम ये नाम वाले कर्म इंद्रियाणी इनको कर्मेन्द्रिय कहते हैं ये क्योंकि कर्मजनक है क्रियाजनक इंद्रियाणी जैसे ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान जनक हो चक्षुरादि इंद्रिय को ज्ञानेन्द्रिय अधिक इंद्रिय कहा जाता है ठीक इसी प्रकार राहत पाणीपाद आदि को कर्मेन्द्रिय कहते क्रियाजनक कर्मजनक इंद्रियाणी जगह उत्पन्न हुई पृथक पृथक रजवंश से कर्मेंद्रिय उत्पत्ति कही गई अब समस्त रजवंश का साधारण कार्य पांच होते के मिले हुए रजगुण का कार्य रजवंशा का साधारण कार्य आह असाधारण कार्य कहते का ते सही प्राण पुनः पुनः वृत्तिदध प्राणोपानन सनौते सर्वे सही, ही सही तेही, पांच भूत सही मित्र मतलब मिले हुए पांच भूतों के समस्ती रजवंश से पांच भूत के रजवंश पहले था वो पृथ पृथ रजवंश से कर्मेन्द्र की उत्पत्ति हुई और सही मतलब मिल करके सर्वे ही पांच भूतों के पांच रजवंश मिल गए उनसे प्राणों उत्पन्न होता है सब वृत्ति भेदा तो एक ही प्राण होने पर भी वृत्ति व्यापार भेद से अथवा स्थान भेद से पांच प्रकार हो जाता है पांच का नाम कह दिया प्राण अपान समान उदान बयान उत्तर उदान और प्राण है दूसरा अपान तृतीय समान उदान और ज्ञान जैसे तो पांच नाम हो जाते हैं एक ही प्राण है पांच नाम है टीका में देखो सहित दे का तो सम्भूय मिल करके कारणताम गति कारण तो प्राप्त हुए पांच होते के रजों से पांच एक साथ मिल कर के कारण प्राप्त हुई प्राण का कारण प्राणो जायते जायते क्रिया पदों का नाते अबांतर भेद प्राण तो एक ही अबांतर है उसके अंतर्गत भेद वृत्ति के भेद से पांच प्रकार वृत्ति भेदात सपंचता समाण सृत्ति भेदात वृत्ति भेद से व्यापार भेद से उसका वृत्ति भेद कार्य करते है प्राणनादि व्यापार भेदाथ प्राणनादि व्यापार के भेद से पंच प्रकार प्राण है मुखनाशिका निर्गमन अभ्याम प्राण मुखनाशिका निगम प्रवेश प्राण इधर जो जाता है प्राण और अन्नादे अधोन अपान अन्न आदि को नीचे लेता है अपान नीचे गति ये सब आई जो अपान ही प्राण पानी के आगे सामन तर्क संक्रम आया जाठार नमन्नयना साम अन्नादिपाक करने के लिए जाठार प्रज्ज्वलित करता है सामन और उदाहन ऊर्ध उद नये उदाहन उदाह कंठदेश ज्यान सर्वस ज्यान नड़ी मुखे विचना ज्ञान सर्वत है ऐसे अलग अलग व्यापार भेद से पांच नाम हो जाता है द्वितीय भेदान दर्शाई थी द्वितीय भेद से नाम कैसे अलग हुआ एक प्राण अपान समान उदान ध्यान इसी प्रकार, प्रकार पांच ते पुनः से तो भेदा प्राणादि शब्द वाच्य पांच प्रकार है उनका नाम प्राण अपान समान उदान ज्ञान पांच प्रकार हो जाते हैं सही ही सही सही ही मुना। एवं सूक्ष्म शरीरम अभिभाय इस प्रकार यदर्थम आकाशादी प्राणाता सृष्टि रूपता आकाश से लेकर तक इनकी सृष्टि कही गई जिसके लिए तद तो इजानी दस यही थे अब ये दिखाते हैं। पहला है शरीर तृतीया धीरे ही पर ब्रह्म परम ब्रह्म ही बजाय थे शरीर तृतीय से भेद करने से पर ब्रह्म हो जाता है जीव। तीनों शरीरों को अलग से समझने के लिए थोड़ा शर्र कहा अभी सूक्ष्म नहीं कारण शर्य पहले कहा थोड़ा शरीर नहीं पहले अज्ञान को कारण शर्य का अभी सूक्ष्म कहते आगे थोड़ा सारे कहेंगे थोड़ा सरह बनने के लिए पंचीकरण होना चाहिए आगे कहेंगे तो अभी सूक्ष्म सर कहने के लिए यदर्थम जिसके लिए आकाशादि प्राणान्तान सृष्टि रूप आकाश से लेकर प्राण तक तो आकाश आदि पांच भूत के बाद ज्ञानेन्द्रिय अंतकर्ण कर्मेन्द्रिय प्राण इनकी सृष्टि कही गई जिसके लिए कही गई तद तो यहां दिखाते हैं बुद्धिकर्मेन्द्रिय प्राणिर्मेन्द्रि पंचकैर्मन सान साधिया शरीर सप्तश शरीरदश सूक्ष्मिंग सूक्ष्म एक श्लोक में लिंग सर सूक्ष्म बता दिया सूक्ष्म बुद्धि बुद्धि बुद्धिन्द्रिय और बुद्धि बुद्धिन्द्रिय कितने पांच है ही, और पांच। प्राण भी पांच है बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंचके ही बुद्धि इंद्रिय पंचक कर्मेंद्रिय पंचक प्राण पंचक मेरे क्या कितने होंगे पन्द्रह बुद्धि इंद्र पांच कर्मेन्द्र पांच प्राण पंच के मिलकर कितने हो गए पंद्रह बुद्धि कर्मेन्द्र प्राण पंच के पंद्रह हो गयी मनसा धिया तृतीयांत मनसा मन के साथ बुद्धि के साथ और मन बुद्धि मिला तो पंद्रह में कितने हो जाएंगे सप्तश भी सूक्ष्म शरीरम ये सत्र से सूक्ष्म होता है ज्ञान इंद्र कर्मेन्द्र पांच पांच प्राण पांच पंद्रह हो गयी मन और बुद्धि मिला करके सप्तश भी शत्र अवयव से शरीर जो होता है वो सूक्ष्म शरीर सलिंगम उच्यते सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है शास्त्र निवारता है तलिंगम उच्यते लिंग शरीर कहा जाता है को सब याद रखना चाहिए हमेशा सूक्ष्म शरीर क्या है एक श्लोक में पूरा गया बुद्ध यो ज्ञा कर्माणी व्यापार तनका बुद्धि कर्म का अर्थ करते है बुद्धि का अर्थ ज्ञानानी बुद्ध और ज्ञानानी और क्या है कर्मानी व्यापार है कर्म ही व्यापार है तनक आनी इंद्रिया ज्ञान जनक इंद्रिय और क्रिया क्रियाजनक इंद्रिय ज्ञान जनक इंद्रिय को ज्ञान इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय क्रियाजनक इंद्रिय को कर्म इंद्रिय कहते हैं तो ज्ञान कर्मेन्द्रिया ये होगी बुद्धि इंद्रिया कर्मेन्द्रियाणी चाहते ये बुद्धि इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पांच होगी बुद्धि कर्मेन्द्रिया चाणाश्च फिर द्वन तो करना बुद्धि कर्मेन्द्रियाणी च प्राणाश्च बुद्धिकर्मेन्द्रिय दस प्राण पांच बुद्धिकर्मेंद्रिय प्राण बुद्धिकर्मेन्द्रिय प्राण हो गए तेजा पंचका तीन पंचक हो गए पांच का समूह पंचके बुद्धिंद्रिय पंचक कर्मेन्द्रि पंचक प्राण पंचक पंचका पंद्रह हो जाएंगे ते ही पंद्रह से मन सा मन विमर्शात्मक संशयात्मक मन पन का विमर्शात्मक विमर्श आत्मा काूप ये मनस तनम त्मकम विमर्श विचार संशय जिसका स्वरूप ऐसा मान्य के साथ धिया, दिया का तृतीयांत धिया, उसका निश्चय रूपया निश्चय स्वरूप जिसका निश्चयात्मिका बुद्धि कहा गया अभी निश्चय रूप बुद्धि के साथ सह मिल करके सप्तश भी सत्र हो गये सप्तश संख्या के सप्तश संख्या जी का सूक्ष्म शर्णम भवती ये सत्र से सूक्ष्म स्वर होता है और सत्र कला कहा जाता है तथे संज्ञातरम आह सूक्ष्मिक नाम संज्ञातर अन्य संज्ञा संज्ञातर अम सूत्रा ग्रत अन्या संज्ञा संज्ञा मयूरव का सूत्र से अ संिंग मुच्य से सूक्ष्मशको लिंग सर भी कहा जाता है कह कहा जाता है उच्यते वेदातेष्ठ वेदातशास्त्र में वेदांत में लिंग शर्यी कहा जाता है तो, बुद्धि एवं सूक्ष्म शरीर अभिधा इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का कथन करके तथा शरीर बता करके तथा तो अभिमानित प्रयुक्तम सूक्ष्म शर में अभिमान्य होने के कारण हो। प्राज्ञ का नाम हो जाएगा तेजस जो कारण शरीर में अभिमान के कारण प्राज्ञ नाम हुआ था उसका नाम तेजस हो जाएगा और ईश्वर का नाम हो जाएगा हिरण्य गर्भ प्राज्ञर अवस्थान्तर प्राज्ञस्य प्राजर च अवस्थान्तरम प्राज्ञ का नाम हो जाएगा तेजस ईश्वर का नाम हो जाएगा हिरण्य गर्भ सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने के कारण तैज प्रपद्य हिन््य गर्भता मीश तो्यस्ति समस्ति का तो त्र अभिमान प्राज्ञ तैजसत्व प्रपद्यते तथा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर में अभिमान के कारण अहम इसे अभिमान इस करने से ताजात्मध्यास भ्रम अभ्यास ताजात्म अध्यास भ्रम करने से उस कारण से प्राज्ञ तैजसत्व प्रपद्यते प्राजो अपना कारण सर अभिमानी होकर के प्राज्ञा नामक हुआ था वही प्राज्ञा तेजसत्व प्रपत्यते तेजसत्व को प्राप्त करता है अर्थात तेजस हो जाता है सूक्ष्म अभिमान करने से उसका नाम तेजस हो जाएगा तेजसत्व को प्राप्त करता है ईशह हिरण्य गर्भताम आगे प्रपद्यते का करना ईशह हिरण्य गर्भताम प्रपद्य ईश्वर हिरण्य को प्राप्त करता है ईश्वर का नाम हिरण्य हो जाएगा शुक्ष्म में सम अभिमान करने से हिरण्य हो जाएगा एक तैयस और एक हिरण्य गर्भ इसमें क्या भेद है तयोर व्यस्टि समस्तीता तयो हो कार्त तैजस हिरण्य गर्भ यो हो तैजस है और ये हिरण्य गर्भ समस्ती प्रत्येक एक एक सूक्ष्म स्वर्य में अभिमान करने से नाम होता है तैयस और सब सूक्ष्म स्वर्व को मिलाकर के उसमें तादात्म अहम ऐसा अभिमान करने से उसका नाम होता है वन में बहुत वृक्ष है एक एक वृक्ष को अलग अलग विचार करेंगे तो नाम होता है वृक्ष तो सबको मिलाकर क्या कहते हैं वनम सबको मिलाकर के नाम हुआ वनम ये वृक्ष का नाम है और प्रत्येक का नाम होता वृक्ष इस प्रकार एक एक सूक्ष्म स्वर के क्या नाम होगा तेजसर और सब सूक्ष्म को मिलाकर के अभिमान करने थे उसका नाम हिरण्य गर्भा तो समस्ती सूक्ष्म का नाम हिरण्य और जस्ती सूक्ष्म स्वर अभिमानी का नाम है तह जैसा जाना जा, समस्ती और व्यस्ती व्यस्टि पृथक पृथ्वक सूक्ष्म में अभिमान करने वाले तय और समस्ती सूक्ष्म स्वर अभिमानी का नाम हुआ हिरण्य गर्भ तो जस्ती समस्टिता और व्यस्ती और समस्ती दोनों हो जाते हैं टीका मैं देखो प्राज्ञो मलिन सत्व प्रधान अविद्य उपाधिक जीव जीव को प्राज्ञा शब्द से कहा था कारण शरीर में अभिमान होने से उसका उपाधि क्या है अविद्या अविद्या और माया में भेद पहले बताया दोनों में सत्वगुण प्रधान ही किंतु अविद्या में मलिन सत्व है रजोगुण तमोगुण से कलुषित होता है तो यहां लिख दिया है मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपाधि का मलिन सत्व प्रधानम यम अविद्याम सा मलिन सत्व प्रधान सत्वगुण मलिन होता है रजोग तमगुण से कलुषित तो हो जाएगा तो सत्वगुण मलिन हो गया जबिन रजोगुण तमगुण अति कम हो गई तो सत्वगुण मलिना नहीं होगा रजोगुण तमगुण थोड़ा अधिक हो जायेंगे सत्वगुण मलिन हो जाएगा मलिन सत्व प्रधानम यम अभिद्याम अभिद्या में प्रधान कौन है मलिन सत्व मलिन सत्व प्रधान जिसे अभिध्या में अविद्या का नाम हो गया मलिन सत्व प्रधान मलिन सत्य प्रधान आच अविद्या कर्म धार मलिन सत्य प्रधान अविद्या मलिन सत्य प्रधान अविद्या बहुप्री सजीव मलिन सत्य प्रधान अविद्य उपाधि का मलिन सत्य प्रधान है अविद्या अविद्या है उपाधि जिसकी जीव के वो जीव हो गया मलिन सत्य प्रधान उपाधि का जीव ये प्राज्ञ का अर्थ किया गया तत्र अभिमान तत्व शब्द तेज शब्द वाच्य अंतकरण उपलक्षित लिंग शरीर उसका नाम तेज से तेजसा वो तेज शब्द से वाकसी हो गया अंतकर्ण स्वच्छ होने से अंतकर्ण से उपलक्षित हो अंतकरण को उपलक्षण माना लिंग शरीर में अभिमान है लिंग शरीर में अंतकर्ण है ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र है प्राण है सब होने पर भी अंतकर्ण को प्रधान लेकर के अंतकर्ण को उपलक्षण माना उपलक्षण होता है सद ग्राहक त्य तो, सदी उसको लेना उसे अन्य का भी लेना <क्थाँगा> अंतकरण लेना अंतकरण से भी लेना लिंग सर में अंतकर्ण भी है अन्य भी है तो केवल तेजस शब्द का अर्थ कर दिया तेज शब्द का अर्थ अंतकरण अंतकर्ण से उपलक्षित हो गया लिंग शर् तो लिंग सर में अभिमान के कारण अभिमान कैसे से तादात्म अभिमान तादात्म अभिमान है स आत्मा से सदात्म तदात्म तद्रूपत्व एक रूपता का अभिमान से तेजस प्रपद्यते तेजसत्व तो का तेजस नामक तेजस तेजस नाम य तेजस नैजस नाम कसमें कस भावस्तत्व तेजस नामक तेजस नामक हो जाता है प्रपद्य के अर्थ प्राप्त करता है तेजसत्व को प्राप्त करता है प्राज्ञ तेजसत्व को प्राप्त करता है अथवाज्ञ तेजस हो जाता है तेजस नाम वाला हो जाता है ईश ईश्वर क्या है विशुद्ध सत्य प्रधान माया उपाधि पहलाया उपाधि माया है माया में भी सत्व गुण प्रधान है अविद्या में भी सत्य गुण प्रधान है किंतु अविद्या में जो सत्व गुण है मौलिन है अभिशुद्ध है और माया में जो सत्व गुण है विशुद्ध है सत्य शुद्ध अभिशुद्धि माया विद्य अते विशुदे विशुद्धसत्म विशुद्धसत्म तो तो प्रधानमंत्र विशुद्धसत्माया कर्मद्धसत्व प्रधान मयाे बहुवि विशुद्ध सत्प्रधान उपाधि परमेश्वर से परमेश्वर विशुद्धसत्व प्रधानम विशुद्ध सत्व है प्रधान जिसने एक जो माया है उपाधि जिसकी वो ईश्वर है विशुद्ध सत्व प्रधान महा उपाधि का परमेश्वर ई सकार थे तत्र अभिमान तत् धात शरीर समस्ती सूक्ष्म स्वर में अहमित अभिमान पूरे सब सूक्ष्म स्वर को मिलाकर के जितने जीव सब श्रीक्षण सर अलगे सबको मिलाकर के अहम मिला कर अभिमान करने से हिरण्य गर्भताम प्रपद्य थे हिरण्य संज्ञा यस्य हिरण्यगर्भ उसमें हिण्यगर्भ संज्ञक हिण्यगर्भ संज्ञा को प्राप्त करता संज्ञ को हो जाता है प्रपद्यते के अनुसंग अनुमजन जैसे पहला स तेजस्य क्रियापद प्राप्त करता है सैजस हिरण्यगर्भ्योिंग शरीरभिमा सामने सती तय परस्पर भेद कित तेजस्वी ही लिंगसर स्वर अभिमानी हिरण्य गर्भ लिंग स्वराभिमानी गर तो दोनों में लिंगसर अभिमान समान है तेजस्वी लिंगसर अभिमान करने से तेजस्व नाम हुआ लिंगसर अभिमान रग करने से ईश्वर का नाम हिरण्य गर्भ हो गया तो दोनों में तो समान रहा लिंगसर अभिमान समान हो समान होने पर भी तय हो परस्परम भेद दोनों का परस्पर भेद है किम निबंधन केम निबंधनम ये बहुबरी निबंधन है इसका मूल कारण क्या है भेद होने का तेजस हिरण्यगर्भ दोनों का भेद होने के लिए क्या कारण है किसके कारण भेद है ऐसा से संकांत तो अतः इसलिए कहते तय तो व्य व्यस्टि समस्ती तय कार्य तेजस हिरण्य गर्भ यो तय कार्य तेजस्य व्यस्तित्व हिरण्यगर्भ से समस्टित्व तेजस व्यस्ती हिरण्यगर्भ समी व्यस्तोपाधि व्यस्ति समस्त उपाधि समस्ती अस्टिप्तो अस्ति, पृथक पृथक और समस्त सब मिला दे तो समस्त yes. एक एक सूक्ष्म स्वर अभिमान करने से एक एक के प्राज्ञा के नाम एक एक हो गया तैयस yes. और सब सूक्ष्म स्वर्व को मिलाकर के अभिमान करेंगे तो ईश्वर का नाम हो गया हिरण्य करता अथवा एवं भेद है मात्र व्यस्टि समस्टि को लेकर भेद है भेद नहीं है प्रपद्यमी तय साम